तत्व चिंतामढ़ी अनन्न्य प्रेम ही भक्ति है उत्तम तो यह था कि मैं विषयों की चर्चा सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़ता ऐसी अवस्था नहीं होती इसलिए निदेह मेरे हृदय में कहीं न कहीं विषय वासना छिपी हुई है यह है विशुद्ध प्रेम के ऊंचे साधन का स्वरूप ऐसा विशुद्ध प्रेम होने पर जो आनंद होता है उसकी महिमा अकथनी है ऐसे प्रेम का वास्तविक महत्व कोई परमात्मा का अनन्य प्रेमी ही जानता है प्रेम की साधारणतः तो तीन संख्याएँ हैं गौड़ मुख्य और अनन्य जैसे नन्हे बछड़े को छोड़कर गौ वन में चरने जाती है वहाँ घास चरती है उस गौ का प्रेम घास में गौड़ है बछड़े में मुख्य है और अपने जीवन में अनन्य है बछड़े के लिए घास का एवं जीवन के लिए वह बछड़े का भी त्याग कर सकती है इसी प्रकार उत्तम साधक सांसारिक कार्य करते हुए भी अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन किया करते हैं साधारण भगवत प्रेमी साधक अपना मन परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं परंतु अभ्यास और आसक्तिवश भजन ध्यान करते समय भी उनका मन विषयों में चला ही जाता है जिनका भगवान में मुख्य प्रेम है वे हर समय भगवान को स्मरण रखते हुए समस्त कार्य करते हैं और जिनका भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है उनको तो समस्त चराचर विश्व एक वासुदेव वासुदेवमय ही प्रतीत होने लगता है ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं इस प्रकार के अनन्य प्रेमी भक्तों में कई तो प्रेम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि वे लोक दृष्टि में पागल से दिख पड़ते हैं किसी किसी की बालक व चेष्टा दिखाई देती है उनके सांसारिक कार्य छूट जाते हैं कई ऐसी प्रकृति के भी प्रेमी पुरुष होते हैं जो अन्य प्रेम में निमग्न रहने पर भी महान भागवत श्री भरत जी की भांति या भक्तराज श्री हनुमान जी की भांति सदा ही राम काज करने को तैयार रहते हैं ऐसे भक्तों के सभी कार्य लोकहितार्थ होते हैं ये महात्मा एक क्षण के लिए भी परमात्मा को नहीं भूलते न भगवान ही उन्हें कभी भुला सकते हैं भगवान ने कहा ही है यो माम पश्यति सर्वत्र, मश्यम च मई पश्यति, तस्हम न प्रणश्यामि, प्रणश्यामी मे न प्रणश्यति